संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व कौरव सेना का संहार का वध, युधिष्ठिर का पराक्रम और दोनों सेनाओं में दीपक का प्रकाश संजय कहते हैं पांडव युधिष्ठिर और भीमसेन ने अश्वस्थामा को घेर लिया इतने में ही राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ पांडवों पर चढ़ आया फिर उनमें भयंकर युद्ध होने लगा उस समय भीमसेन ने कुपित होकर अम्ब मालवा बंगाल सूदी तथा देश के वीरों को दिया, फिर अभिशाह से तथा का वध करके उनके खून पृथ्वी को भूमो कर कीचड़ नहीं कर दिया दूसरी ओर से अर्जुन ने भी मद्र मालवा तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धाओं को अपने तीक्षण बाणों से मौत के घाट उतारा इधर दो क्रोध में भर वह व्यास्त्र से पांडव योद्वाओं का संहार करने लगे उनकी मां से पीड़ित होकर पांचाल वीर अर्जुन और भीम के सामने ही भागने लगे यह देख हुए दोनों भाई सहसा द्रोण पर चढ़ आए अर्जुन दक्षिण बगल में थे और भीम से उत्तर में दोनों ही आचार्य द्रोण पर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे यह देखकर संजय पांचाल मत्स्य और सोमक छत्री उन दोनों की सहायता से इसी प्रकार उनके पुत्र के महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के पास आ गए कौरव सेना पर पुनः अर्जुन की मार पड़ने लगी एक तो अंधेरे के कारण कुछ सोचता नहीं था दूसरे नींद से सब लोग व्याकुल थे इस कारण आपकी सेना का भयंकर श्रंगार हो रहा था बहुत से राजा लोग अपने वाहनों को वही छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गए दूसरी ओर जब शातकी ने देखा कि सोमदत्त अपना महान धनुष टंकार रहे हैं तो उसने सारसी से कहात्री ने घोड़े बढ़ाए और सार्तकी को सोम दत्त के पास, पास पहुंचा दिया उसे आते देख सोमत भी उसका सामना करने को आगे बढ़े उन्होंने शार्तिकी की छाती में आठ बाढ़ मार कर उसे घायल कर दिया साप्तिकी ने भी तीक्कों से सोमदत्त को भेज डाला दोनों ही, दोनों के बाणों से छत विछत चच एवं हो गए। के के समान शोभा पाने लगे इतने नहीं महान थी सोमदत्त ने अर्धच्राकाल बाढ़ मारकर साप्तिकी के महान धनुष को काट दिया फिर उसे 25 बाणों से घायल करके शीघ्रता पूर्वक दस बार और मारे तब तक सात ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही सोम दत्त को पांच से डाला हो उठा और उसने एक तीखे छोम दत्त का धनुष काट डाला महारथी सोम दत्त ने भी दूसरा धंस लेकर सहायकों की वर्षा से सातिकी को आच्छादित कर दिया तब सातिकी की ओर से भीमसेन ने भी सोमदत्त पर दस बाणों का प्रहार किया और सोमदत्त ने भी भी भीम को तीखे बाणों से घायल किया इसके बाद भीमसेन ने भीमसे तदनंतर सार्तिकी ने चार बार मारकर उसके चारों को प्रेतराज के समीप भेज दिया फिर एक फल से सार्थी का सिर धन से अलग कर दिया इसके पश्चात सार्तिकी ने प्रज्वलित अग्नि के समान एक भयंकर बाण छोड़ा वह सोमदत्त की छाती में धंस गया गया और से कर मर गए। सोमदत्त को मारा गया देख की करते हुए टूट पड़े। राजा तथा तो अन्य पांडव प्रभद्रक वीरों के साथ बहुत बड़ी सेना लिए दोचार्य के सैन्य की ओर बढ़ाए उन्होंने आचार्य के देखते देखते सहायकों की मां से आपकी सेना को भगा दिया यद एक आचार्य क्रोध में लाल आंखें किए पड़े और उनकी छाती पर उन्होंने सात बाण मारे तब युधिष्ठिर ने भी पांच बाणों से द्रोणाचार्य को इसके बाद आचार ने युधिष्ठिर की ध्वजा और धनुष को काट दिया युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और घोड़े सारथी ध्वजा एवं रथ सहित आचार्य दौड़ पर लगातार एक बाणों की वर्षा की यह एक अद्भुत बात हुई उनके बाणों के आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर आचार्य दो घड़ी तक रथ की बैठक में भाव से पड़े रहे फिर जब होश हुआ तो बड़े क्रोध में आकर उन्होंने युद्ध पर वाद्यास्त्र का प्रयोग किया किन्तु युद्ध इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए उन्होंने अपने अस्त्र से आचार्य के अस्त्र को शांत कर दिया और उनके धनुष को भी काट डाला द्रोण ने दूसरा धनुष उठाया किंतु किन्तु भगवान श्रीकृष्ण ने, उसे ने से कहा युद्ध न कीजिए वे युद्ध में सजा आपको पकड़ने का उद्योग करते हैं अतः उनके साथ आपका युद्ध होना में उचित नहीं समझता जो इनका नाश करने के लिए भी उत्पन्न हुआ है वह ध्र धुन में ही इनका व्रत करेगा आप गुरु से युद्ध करना छोड़ जहाँ राजा दुर्योधन है वहां जाइए। राजा को राजा के साथ ही लड़ाई करनी चाहिए अतः आप हाथी घोड़े और रथ की सेना ले कर वहां ही जहां मेरी सहायता से जहाँसेन और अर्जुन कौरों से युद्ध कर रहे हैं भगवान की बात सुनकर धर्मराज ने थोड़ी देर तक मन ही मन विचार किया फिर तुरंत ही वे जहाँ भीमसेन थे उधर को चल दिए भी इस रात में पांडवों और पांचालों की सेना का संघार करने लगे धृतराष्ट्र ने पूछा संजय पांडवों ने जब हमारी सेना का मंथन कर डाला सभी सैनिकों के कर और सब लोग इस घोर अंधकार में डूब रहे थे उस समय तुम लोगों ने क्या सोचा दोनों सेनाओं को प्रकाश कैसे मिला संजय ने कहा महाराज दुर्योधन ने सेनापतियों को आज्ञा देकर जो सेना मरने से बज गयी थी उस कार में खड़ी करवाया उसमें सबसे आगे थे द्रोण और पीछे थे शल्य अस्वस्थामा कृतवर्मा तथा स्वयं राजा दुर्योधन चारों ओर घूमकर उस राज्य में सेना की रक्षा कर रहा था उसने पैदल सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम लोग हथियार रख दो और अपने हाथों में जलती हुई मशाल ले उठा लो सैनिकों ने प्रसन्नता पूर्वक इस आज्ञा का पालन किया गौरव ने प्रत्येक रथ के पास पांच एक हाथी के पास तीन और एक एक घोड़े के पास एक एक सिपाही हाथ में तेल और मसाल लेकर दीपकों को जलाया करते थे इस प्रकार भर में ही आपकी सारी सेना में उजाला हो गया हमारी सेना को इस प्रकार दीपकों के प्रकाश से जगमगाते देख पांडवों ने भी अपने पैदल सैनिकों को तुरंत ही दीप जलाने की आज्ञा दी उन्होंने प्रत्येक रथ के आगे दस दस और प्रत्येक हाथी के सामने साथ साथ दीपकों का प्रबंध किया दो दीपक घोड़ों की पीठ पर दो बगल में एक रथ की ध्वजा पर और दो रथ के पिछड़े भाग में जलाए गए थे इसी प्रकार संपूर्ण सेना के आगे पीछे और अगल बगल में तथा तो बीच बीच में भी पैदल सैनिक जलती हुई मसाले हाथ में लेकर घूमते रहते थे यह प्रबंध दोनों सेनाओं में था दोनों ओर के दीपकों का प्रकाश पृथ्वी आकाश और सम्पूर्ण दिशाओं में फैल गया स्वर्ग तक फैले हुए उस महान आलोक से युद्ध की सूचना पाकर देवता गंधर्व यक्ष सिद्ध और अप्सराएं भी वहां आ पहुंची इधर युद्ध में मरे हुए वीर सीधे स्वर्ग की ओर चढ़ रहे थे इस प्रकार स्वर्गवासियों के आने जाने से वह रणभूमि दो लोग के सवाल जान पड़ती थी